नौ भी पर चिदाननंद विग्रह शंकरचार्यं राय सुश्य कृतौंदे भगवरो गुराग मोदी भागिने ओम पूर्व पक्षी ने कहा अगर मन को इंद्रिय नहीं मानेंगे तो सुख का प्रत्यक्ष नहीं होगा पूर्व पक्षी मन को इंद्रिय मानता है उसके लिए वो प्रमाण दिखाया क्या प्रमाण दिया मन ये स्मृति प्रमाण दिया ये ये स्मृति प्रमाण और प्रमाण दिया इसका खंडन करने के लिए अर्थात मन षष्ठान इंद्रिया वहाँ इंद्रिय इंद्रिया बहुवचन कह करके उसमें गिना दिया मन को इसलिए मन स्वस्थ होगा तो सिद्धांत कहा कि संख्या पूर्ण सजातीय के द्वारा होगा ऐसा कोई नियम नहीं है तो पांच इंद्रियो के साथ स्वस्थ जो होगा मन वो भी इंद्रिय होना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है इसके लिए पूर्व सिद्धांति दो वाक्य दिया एक श्रुति एक स्मृति ने दिया यजमान यजमानी तो ये सुति कहता है यहाँ यजमान पंचम ये यजमान ऋषिक नहीं है तो विजाती के द्वारा संख्या पूर्ण हुआ और स्मृति में भी दिया वेदात महाभारत पंचम तो यहाँ तो भी वेद के साथ महाभारत और सजातीय नहीं है विजातीय के द्वारा ये संख्या पूर्ण होता है और ये सिद्धांति दे दिया की अर्थात विजाती के द्वारा संख्या पूर्ण होने से आपने जो प्रमाण दिए थे मन कह करके मन को इंद्रिय मानना चाहिए ये नहीं होगा तो ठीक है मन इंद्रिय ये हो नहीं पाएगा इस प्रमाण से सिद्धांति अभी बाध को भी देता है मन को इंद्रिय मानेंगे तो ये ये वाक्य का बाध भी होगा मनो को इंद्रिय नहीं मानने के लिए प्रमाण और मानने में तो ये बाधक होगा उसके लिए भी श्रुति दिया एतस्मा जायते मूल में दिया था इंद्रिय भी पर अर्थ से थोड़ा मन इंद्रिय अर्थ श्रेष्ठ है अर्थ से मन श्रेष्ठ है इसलिए इंद्रिय मन समान कैसे होंगे और दूसरा दे दिया ए तस्मत जाये प्राण मन मन सर्वेन्द्रिया नीचे अगर मन भी इंद्रिय में आ जाएगा तो सर्व से उसमें मनो आ जाना चाहिए मनो को अलग क्यों कह तो ये सब प्रमाण दिया कि मनो इसलिए इंद्रिय नहीं होगा तो पूर्व पक्षी अभी कहा कि ठीक है मनो इंद्रिय नहीं होगा तो अभी इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम यह होना चाहिए था लक्षण अभी आपका मत में फिर प्रत्यक्ष का लक्षण आप तो क्या कहेंगे तो क्योंकि आप जो लक्षण कहेंगे प्रत्यक्ष का लक्षण ये सुख में जाना चाहिए हम कहते हैं कि इंद्रिय जन्म ज्ञान प्रत्यक्ष में ये सुख में जाएगा क्योंकि नया एक लोग मनो को इंद्रिय मानते हैं होता है ये लक्षण उनका मत में ठीक था अगर मनो इंद्रिय नहीं होगा तो सुख का प्रत्यक्ष हो ऐसा प्रत्यक्ष का लक्षण क्या होगा प्रत्यक्ष का प्रयोजन सिद्धांत ही विकल्प करके ये पूछता है मूल में सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रयोजकं किमती चेत पूर्व पक्षी पूछा बतिष्ट सिद्धांत में प्रत्यक्ष तो प्रयोजक क्या होगा सिद्धांति इस उत्तर देने के लिए विकल्प करके पूछता है टीका में दिया द्वितीय पंक्ति में सिद्धांत तत्प्रयोजक सत्वात् आक्षेप प्रतिक्षेपाय आक्षेप क्षय एक सिद्धांत में प्रत्यक्ष का प्रयोजक है इसलिए पूर्व जो आक्षेप करता था प्रयोजक किम अर्थात न किम प्रयोजक इसी प्रकार के आक्षेप का प्रतिक्षेप करने के लिए निराकरण करने के लिए सिद्धांत उसको विकल्प करके पूछता है मूल में अब तो बस अभी किताब है ना नहीं है लाए है तो अच्छा नहीं तो एक्स्ट्रा एक एक है फिर सकते है या निकल ठीक तो है तो सिद्धांत विकल्प करके पूछता है मूल में ज्ञानगत प्रत्यक्ष प्रयोजक शब्द तीन में व्यवहार होता है ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं विषय को भी प्रत्यक्ष कहते हैं और इंद्रियों को भी प्रत्यक्ष कहते हैं तो अभी सिद्धांत कहता है कि हम जब ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं ज्ञान में प्रत्यक्षत्व आएगा तो ज्ञान में जो प्रत्यक्षत्व आया इसका क्या प्रयोजक तो? अर्थात हम उस ज्ञान को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं और ये पूछते हैं अथवा विषय को तो प्रत्यक्ष अगर कहेंगे विषय में प्रत्यक्षत्व आएगा तो विषय में प्रत्यक्षत्व क्यों आया इसका प्रयोजक पूछते हैं दो अलग अलग चीज है ज्ञान को प्रत्यक्ष कहना और विषय को प्रत्यक्ष कहना ये दो अलग अलग चीज हैं। यहाँ ज्ञान शब्द का गौण ज्ञान वृत्ति को पूछ रहे हैं, नहीं तो शुद्ध ज्ञान ज्ञान शब्द से सिद्धांत का मुख्य अर्थ तो है ज्ञान लेकिन यहाँ जो प्रत्यक्ष होता है हाँ यह वास्तव अच्छा आगे थोड़ा विचार कहेंगे उसके बाद प्रश्न हो जाएंगे प्रत्यक्ष कहने से हमारा विचार में क्या है ना घट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ये सब प्रत्यक्ष होते हैं इस प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष तो जब हम घट प्रत्यक्ष कहते हैं घट वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय को प्रत्यक्ष कहा तो गया तो घट जो प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय तेना इसी प्रकार की जो ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे वो भी क्या किसी ज्ञान का विषय बन करके प्रत्यक्ष होगा ऐसा नहीं जैसे हम कहते हैं कि अनुमिति एक ज्ञान है शब्द एक ज्ञान है उपमिति एक ज्ञान है इसी प्रकार के प्रत्यक्ष एक ज्ञान है उसका नाम है वास्त प्रत्यक्ष किन्तु तो वो घटपट जैसा विषय जैसा प्रत्यक्ष होते हैं ये भी ऐसा प्रत्यक्ष होगा ऐसा नहीं है तभी ये जो ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष कहेंगे इस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष बोल करके नाम से क्यों कहेंगे ये उत्तर है तभी ये जो ज्ञान शब्द से लिया जाएगा ये वृत्ति ज्ञान लेंगे अथवा ये शुद्ध ज्ञान लेंगे वास्तविक तो सिद्धांत मत में शुद्ध मतलब जो चैतन्य है उसी को ही सर्वदा ज्ञान शब्द से कहा जाएगा और उसका संबंध अगर किसके साथ होगा तभी तो उसको हम गौण ज्ञान कह सकते हैं जहां संबंध नहीं वहां तो ज्ञान का विचार ही नहीं होगा तो यहां अभी जब हम ज्ञान का विचार करेंगे कहेंगे तो चैतन्य का संबंध वाला ज्ञान को लेकर के ही विचार होगा जो कि वास्तविक लोक में वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को ज्ञान देने केवल वृत्ति को ज्ञान सिद्धांत नहीं कहता हम किंतु लोक में कह हैं घटाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति इसको ज्ञान इसका अर्थ है कि घटाकार वृत्ति के साथ चैतन्य है वह निश्चित रूप से सर्वदा रहेगा इसलिए हम उसको जो निश्चित रूप से रहने वाला नियमित रूप से रहेगा उसको नहीं कहते हैं ज्ञान गोनो में सृष्टि हटा दीजिए ज्ञानगत प्रत्यक्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम इस प्रकार हो ज्ञान गो ज्ञान गति से ज्ञान गत्यक्षी है ये, ये समान अधिकरण है जी, अभी दोनों का ज्ञान गतिश्य प्रत्यक्ष जहाँ एक में ष्ठी अन्यत्र वहाँ तो रामस्य पितृत्व वहाँ षष्टी हटाएंगे तो वहाँ तो को हटाएंगे यहाँ कहते इस प्रकार ने और जहाँ कहते हैं रामस् पितृत्व यहाँ रामस्य और पितृत्व ये दोनों समानाधिकरण अधिकरण नहीं चलते यहाँ दोनों समानाधिकरण अधिकरण ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व दोनों एक ही है जो ज्ञानगत है वही प्रत्यक्षत्व है अर्थात ज्ञान में प्रत्यक्षत्व अर्थात ज्ञान प्रत्यक्ष इसी का प्रयोजित पूछते हैं अर्थात कब हम ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे ये पूछते हैं अथवा विषय को प्रत्यक्ष होगा अर्थात विषय को प्रत्यक्ष कहेंगे ये सामान्य विचार में अर्थात यहाँ तो विशेष कहेंगे मतलब इसका पारिभाषिक शब्द ले लेकर के सामान्य हम कहते हैं विषय को प्रत्यक्ष तभी कहते हैं जब ज्ञान का प्रत्यक्ष ज्ञान का वो विषय बना प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय को प्रत्यक्ष कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान ये ज्ञान को अप्रत्यक्ष क्यों कहते हैं कहते तो उसका नाम है प्रत्यक्ष इसका नाम अप्रत्यक्ष क्यों हुआ तो उसके लिए कहेंगे ये विचार आरम करेंगे और इंद्रियों को भी प्रत्यक्ष कह देते हैं उसको क्यों प्रत्यक्ष कहते हैं कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण वो प्रत्यक्ष ज्ञान उस ज्ञान को क्यों प्रत्यक्ष कह दे कहते उसका नाम है वो नाम क्यों है कहते हैं न्यायिक लोग ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे उनका भी प्रयोजक है वो कहेंगे से इंद्रिया गया ऐसे वेदांति अपना प्रयोजक कहेगा अच्छा ठीक है मैं ज्ञान गृक्ष तो प्रयोजक ज्ञान गयोजक पूछ रहा हूँ इस प्रकार से चेत तत्र उत्तर देते है मूल में आदि प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्य विषय अवच्छिन्न चैतन्य अभेद इति अभेद्र आद्य अर्थात ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कब कहेंगे जब प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य अभिन्न हो जाएगा प्रमाण चैतन्य प्रमाण अर्थात यहाँ वृत्ति शब्द से प्रमाण को लिया जाता है तो प्रमाण चैतन्य अर्थात वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य ये क्या चीज है कहते जब हमारे सामने कुछ पदार्थ है घट है तो पहले घट के साथ चक्षु का सन्नीकर्ष हो जाएगा सन्नीकर्ष होने से ये सन्नीकर्ष कैसे होगा कहते हैं चक्षु चक्षु तैसा तो पदार्थ है और अपंचीकृत तेज है अपीकृत तेज होने से वो पंचीकृत पदार्थ के द्वारा बाधा प्राप्त नहीं होगा इसलिए चक्षु इंद्रिय भटन पर्यटन तो चला जाएगा जाने से उसके पीछे ये इंद्रिय भी इंद्रिय भी अपंजीकृत है अंतःकरण इंद्रिय तो अपजीकृत चक्ष इंद्रिया गया घट के साथ हो गया होने से उसके पीछे अंतःकरण अंतःकरण भी अपजीकृत वो भी जाएगा अंतःकरण जाकर के अभी घट देश में व्याप्त तो हो जाएगा अभी अंतःकरण जो कि अंदर में रहने वाला पदार्थ है इंद्रिय के माध्यम से विषय पर्यंत गया क्या गया मतलब जैसे हम कमरे से चले गए मंदिर में ऐसा वो नहीं है अर्थात वो फैल जाएगा उतना दूर तक अंतकरण का एक अंश भी अंदर में रहेगा एक अंश चक्षुर और विषय का बीच में रहेगा और एक अंश विषय को आवृत करके रखेगा तो ये तीन अंश हो गए तीन अंश में जो अंदर में अंश रहेगा उसको कहा जाएगा प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य प्रमाता प्रमात्री चैतन्य कहा जाते हैं वो आगे कहेंगे सब आएगा मूल में ही दिया है सब और जो बीच वाला अंश रहेगा उसको कहा जाएगा वृत्ति जो अंदर में रहेगा उस अंश को कहा जाएगा प्रमाता जो बीच में रहेगा उसको कहा जाएगा वृत्ति और जो विषय देश में जाकर के संबंध भी करेगा एक अंश रहेगा तो जो विषय देश में जाकर के संबंध करेगा विषय के साथ ये क्यों जाकर के संबंध करता है ये प्रक्रिया हम क्यों बनाए क्योंकि जब तक तो ये अंतकरण वृत्ति जाकर के विषय के साथ संबंध नहीं किया तब तक वो विषय में अज्ञान है अगर तो विषय हमको ज्ञात तो नहीं है ये वृत्ति जाकर के क्या करेगा उस अज्ञान तो को अज्ञान को हटा देगा हटाने से अभी क्या हुआ जो भी विषय विषय अवच्छिन्न चैतन्य उसके ऊपर अज्ञान हट गया तो विषय अवचिन्न चैतन्य हो गया और ये भी जो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दोनों एक होंगे ये उनका प्रक्रिया है तभी तो होने से ये जो अंतःकरण अभी तीन अंश हुआ एक अंदर में एक बीच में एक विषय में ये तीन अंश हुआ तो होने से अभी कहते हैं की प्रमाण चैतन्य अर्थात तो बीच वाला और विषय अवचिन्न चैतन्य अर्थात जो उसको जाके स्पर्श करके विषय अवच्छिन्न चैतन्य के साथ एक हो गया तो प्रमाण अवचिन्न चैतन्य और विषय अवच्छिन्न चैतन्य अब ये दोनों एक हो जाएंगे जब इस प्रकार एक हो जाएंगे कहेंगे कि इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे जब विषय अवचिन्न चैतन्य और प्रमाण अव चैतन्य एक होगा जब हम पर्वत में बनने का अनुमिति करते है तो वहाँ विषय व छिन्न चैतन्य का ऊपर ज्ञान हटता नहीं विषय है वहीं बनि का हमको प्रत्यक्ष होता नहीं नहीं हटने से विषय व छिन्न चैतन्य और प्रमाण व छिन्न चैतन्य ये दोनों एक होते नहीं तो नहीं होने से वो प्रत्यक्ष नहीं होगा ऐसे उपमिति अथवा शब्द ये सब जगह में विषय व छिन्न चैतन्य और ये प्रमाण व छिन्न चैतन्य दोनों एक नहीं होते है नहीं होने से उनको प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता प्रमाण अव चैतन्य विषय अवचिन्न चैतन्य अभेद होने से हम विषय को हम तब ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे ज्ञान का नाम हुआ प्रत्यक्ष ठीक में नु अद्वैतवाधीन स्तब कथम चैतन्य भेद चैतन्य तो एक है त्रिविध परिच्छेद रहित तो कहते हैं कैसे भेद हुआ ये न प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्य न अभेदस्य ज्ञानगत प्रत्यक्ष प्रयोजक भवे तो चैतन्य में पहले भेद हो फिर प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्य दो अलग होगा और दोनों अभेद हो करेंगे तब ज्ञानगत प्रत्यक्ष होगा ऐसे पहले चैतन्य में भेद कहाँ से आएगा इति आशंक्य सिद्धांत कहता है की औपाधिकम भेद उपादी उपाधि को लेकर के भेद हो गया घटाकाश मठाकाश जैसे कहते हैं मूल में तथा तो ही त्रिविधं चैतन्यं प्रमात्री चैतन्यं प्रमाण चैतन्यं चैतन्यं चा विषय च इति तत्र घटादि अवचिन्न चैतन्यम विषय चैतन्यम उसके साथ अभिवृत्ति नहीं है केवल घटादि अवचिन्न चैतन्य वास्तविक सभी पदार्थ चैतन्य ही है ये जो पदार्थ है कहेंगे तो ये सब अवचेक है अंतकरण वृत्ति अवचिन्न चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न अंतकरण अवचिन्न नहीं कहते हैं अंतकरण वृत्ति अवचिन्न वृत्ति अर्थात जो बाहर गया है वह अभी ये भी घटस्थल ये में तक गया है क्योंकि जो घटस्थल में गया ये घटस्थल तक लियाकरण से घटस्थल तक है जब तक और अंतकरण अवच्छिन्न अर्थात जो अंदर में रह गया उसको कहेंगे प्रमात्री चैतन्य चैतन्य अर्थात अंतकरण पूरा बाहर नहीं चला गया, हाँ, गया। तो और पूरा भी अंदर नहीं है अर्थात उसका विस्तार हुआ फैला हुआ जो अंत कर्म अवचिन्न सहित में यहाँ जो चिदाभास का को कोई संबंध अभी तक नहीं लिया उसके साथ तो अभी भी वृत्ति आ गया उसके ऊपर तो चिदाभास रहेगा ही रहेगा तो ये जो अंत में चिदाभास भी है तो ये क्या न वेदांत परिभाषा कहीं चिदाभास को विचार नहीं लिया वेदांत परिभाषा का प्रक्रिया थोड़ा अलग दिखाएंगे और चिदाभाषा वाला प्रक्रिया पंचदशी प्रक्रिया यहाँ कहीं भी चिदाभा शब्द मिलेगा नहीं वो इसको लिया नहीं तो इसलिए वो कहता है कि तद अवचिन्न चैतन्य अगर अवच्छिन्न चैतन्य कहते हैं और अर्थात जैसे कहते हैं कि एक, एक, एक मिट्टी से घट बनाया गया और हम अभी वो घटका अंदर में और मिट्टी भर दिए अभी घटा है घटावचिन्न मिट्टी और घटका अंदर में जो मिट्टी ये दोनों अलग है है ना इसी प्रकार की इनका जो कथन है कि अंतकरण अवचिन्न चैतन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य था जिस चैतन्य से ये सब बने हुए हैं वो चैतन्य को ले लीजिए और चिदाभाष पक्ष क्या है वहां अवच्छिन्न चैतन्य को नहीं लेता है वो कहता है कि आपका वृत्ति हो गया उसके ऊपर चैतन्य का प्रतिबिंब आ रहा है ये जो अवच्छेद वाद ये मुख्यतः तो वाचस्पति का मतन है चैतन्य का अवच्छेद अवच्छिन्न चैतन्य को लेकर के ले सारे व्यवहार होता है वो लोग चिदाभा को मानते नहीं अवच्छेद मतलब है यहाँ अंतकरण है बस यही अंतर है दोनों का घट भी एक विषय है घट और अंतकरण भी एक विषय है लेकिन दोनों चैतन्य है लेकिन अवच्छेद अंतकरण है विषय नहीं बन रहा है घट विषय विषय कहने से पहले प्र, प्रश्न किसका विषय बना चैतन्य का यहाँ जो मुख्य चैतनिक हाँ। हाँ। मतलब जो चिदावस आते है ये इसके ऊपर चिदाबाद का बात नहीं ले रहे हैं किन्तु ये जो अंतकरण है यहाँ अंतकरण शब्द से अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य को ले रहे हैं जी जी जिस चैतन्य से अंतकरण बना हुआ है जी तो जिस चैतन्य से अंतकरण बना हुआ है ये एक प्रकार के विचार अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब बना ये दूसरा प्रकार के विचार अभी, नहीं, अभी तक नहीं, नहीं गया इस ग्रंथ में वो विचार लास्ट में शायद थोड़ा है प्राय नहीं है जहाँ वाचस्वती मत का थोड़ा खंडन विचार आएगा वहाँ थोड़ा देखाएंगे नहीं तो नहीं मतलब किन्तु तो अन्य ग्रंथों में कहीं कहीं दोनों को, जो ममी वाश जीवलो के जीव भूत सनातन होते वहा भगवान भाष्यकार दोनों पक्ष दे दिए हैं जैसे जल सूर्य को दिए हैं अथवा जैसे दूसरा उदाहरण दिए हैं मिट्टी अथवा घटावचिन्न आकाश ऐसा दे दिए है जल सूर्य को प्रतिबिंब वाद हो गया घटावच्छिन्न आकाश हो जाने से अवचर वाद हो गया ये उसी जगह में दोनों वाक्य भगवान वाश करते हैं उसको ले करके ये दोनों मत अलग अलग हो गया ये किंतु चलेगा अवच्छिन्न वाद को लेकर थोड़ा जहाँ आएगा हम लोग विचार देखेंगे इनका मत में भी चिदा को लेना पड़ेगा नहीं तो घटेगा तो नहीं तो अवश्य होगा आगे ननु अंतकरण से वृत्ति एवं पहले पूर्व पक्षी कहा था नया तो, अंतकरण आगे टीका अंत करण का तो वृत्ति होगा नहीं क्योंकि उनका मत में अंतकरण कहने से मन मन कहने से परमाणु रूप परमाणु रूपों का कोई विकार नहीं होगा नहीं होगा तो उसका वृत्ति कैसे होगा ये कहा था पूर्व पक्षी सिद्धार्थ ने उसका खंडन किया था मनो कोई परमाणु रूप नहीं है वो तो सवयव है सवयव का परिणाम होगा तो फिर दोबारा ये विचार लाइपुरु से कह रहा है ननु अंत से वृत्तिरैव असंभव तद तो अव छिन्न चैतन्यम प्रमाण चैतन्यम इतिर अयुक्त तो इसका वृत्ति ही होगा नहीं तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य को प्रमाण चैतन्य कहेंगे ये कैसे तो नणुपरिमाण से तय वृत्ति ही संभव होती है अंत है उसका वृत्ति कैसे होगा वृत्ति परिणाम परिणाम कैसे होगा और नम तो पर, महत परिणाम तो अर्थात तो मन को कोई परम महत कहेंगे ये कोई कहता नहीं मतलब खाली विकल्प दिखाता है पूर्व पक्षी तो परम महत परिणाम ये नहीं है प्राण शक्तिश्रय से तस्व उत्क्रांति गति आदि श्रवण प्राण शक्ति आश्रयो यश्यो जो मन ये मन का आश्रय प्राण अंतिम समय में मन प्राण में लीन होगा और प्राण फिर यूनियंत्र करेगा आगे शरीर के लिए तभी तो प्राण शक्ति आश्रय अर्थात तो प्राण को आश्रय करके मन उत्क्रांति समय में गति करेगा अगर ये मन परम परिमाण होगा फिर उसका गति कैसे होगा तो इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि तश्या, तश्या मन परम मत परिमाण नहीं होगा प्राण शक्ति प्राण शक्तिश्रय में भौगलिकाणी प्राण प्राणशक्तिश्रय तस्य तस्य अंतकरण से उत्क्रांति गति आदि सर्वण उत्क्रांति होती है गति होती है तो शरीर अंतरों के लिए लोकांतर के लिए जाता है तो इसलिए वो परम मत परिमाण होगा नहीं और मध्यम परिमाण कहते नापी मध्यम परिमाण पूर्व पक्षी कह रहा है मध्यम परिमाण अगर होगा तथा देह वत देह भी मध्यम परिमाण है तो होने से मंद गति न, जो मध्यम परिमाण होगा उसका गति मंद हो जाएगा होने से झटीती विषय प्रतिभा अनुपति तो उसका गति अगर धीरे होगा तो शीघ्र कैसे विषय को प्रकाश करेगा नहीं कर पाएगा क्योंकि न्यायायिकों का मत में यह अपीकृत पंचीकृत ये सब प्रक्रिया नहीं है इसलिए उनके लिए देह जैसा मन ऐसा सब द्रव्य है तो मध्यम परिमाण हो जाने से उसका गति शीघ्र नहीं होगा झटिति विषय प्रतिभा पत्ते है शीघ्र विषय का ज्ञान नहीं हो पाएगा और दूसरा आंतरसीय बहिर्गमन अनुपत्य जी। आप लोग कहते है की अंतकरण का वृत्ति होगा और वो बाहर जाएगा विषय पर्यंत जो अंदर में रहने वाला चीज है उसका बहिर्गमन नहीं हो पाएगा सिद्धांत कह रहा है अंतकरण से अर्थात नया कंतकरण परम परिमाण नहीं होगा मध्यम परिमाण नहीं होगा दोनों खंडन करके अनुपरिमाण सिद्ध किया सिद्धांत भी कह रहा है अंतकरण से तो देह व्यापी सुखादि उपलब्धि अनुपपत्ति अंतकरण अगर अणु होगा तो हम जो गंगा जी में अर्थात तो स्नान करने के समय में जब ये गर्मी का दिन में जब डूबते हैं तो अगर अंत करण अणु परिमाण होगा तो हमको अणुअण ठंडा लगना चाहिए अभी यहाँ लगा अभी वहां लगा ऐसा लगना चाहिए तो सिद्धांत ही कह रहा है कि देह व्यापी सुखादी अनुपलब्धि अनुपपत्ति नहीं हो पाएगा देह व्यापी सर्वत्र कैसे होगा जहां रहेगा मनो वही संयोग होकर के उसी जगह में होगा अर्थात तो ये सूची भेदन जैसा होना चाहिए अनुभव प्राणाशक्ति ध्रुवादी गुर ध्रुवादी पर्यंत गमने तो दुर अगर उसको आप परमाणु परिमाण कहेंगे तब वो जब ध्रुव का ध्रुव नक्षत्र का जब हम दर्शन करते हैं वेदांति का मत में अंतकरण वहाँ पर्यंत जाता है तो और दूरवर्ती ध्रुवादि पर्यंत गमने तद अवचिन्न जीवश अंतकरण अर्थात मनो अवच्छिन्न जीव वो भी वहाँ तक जाएगा तो देह से निर्जीवपत्ति नया एक का इसमें यह विचार थोड़ा बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है तो यह टीकाकर ऐसे लिखते हैं क्योंकि नया एक इस प्रकार मानता नहीं हो तो कहता है कि मन को तो जाने का है ही नहीं तो मनो को जाने का नहीं हो तो खाली कहता है कि इंद्रिय जाता है उनका मत मतलब में इंद्रिय जाता है तो ये आक्षेप उसके ऊपर घटेगा नहीं प्राण शक्ति आश्रय जो मन है वो क्योंकि प्राण शक्ति आश्रय मनो वो कहा था सिद्धांत उसको दिखाता है किन्तु दूरवर्ती ध्रुवादी पर्यंत गमने ये जीवित तो अवस्था में नहीं जा पाएगा नयायी के मत में जीवित तो नयायी कहा था कि अंतिम काल में प्राण शक्ति आश्रय होकर के जाता है तो जब हम ध्रुव नक्षत्र का दर्शन करते हैं ये अंतिम काल नहीं है ऐसा समय में नयायी का मत में दर्शन अर्थात इस प्रक्रिया में नहीं होगा बाहर अंतकरण जा करके दर्शन होगा उसका प्रक्रिया नहीं है तदवचिन्न जीवश्या गतत्व देहशस् च चिपृत इसलिए सिद्धांत कहते परमाणु रूप नहीं होगा इसलिए मध्यम परिमाण आश्रित उत्तर आह सिद्धांत का मतलब अंतकरण मध्यम परिमाण मध्यम परिमाण होने से इसमें गति आगति इत्यादि संभव है सावयव होने से उसका परिणाम भी संभव है वृद्धि हो जाए मूल में त पत्रकारथ तेषु त्रिषु उपाधिषु इत जो तीन उपाधि हुआ अंतकरण और वृत्ति और विषय चैतन्य का तीन उपाधि हुआ इसके बारे में समझाते हैं तत्र तथा तड़ाग उदक छिद्र निर्गत कुल्यात्मना प्रविश्य प्रवेश तद्वे चतुष्कोणाद्या तड़ाग में जो उदक है तड़ाग पुष्करणी कला उससे ये छिद्र से तुल्यात्मना कुल्याल्या नाली जिसे पानी देते हैं केदाराम प्रविष्य केदार हैं क्यारी जो खेती केदारान प्रविष्य तदवत केदार का जैसे आकार है चतुष्कोण आकार आकार केदारे जो खेती खेती अगर चतुष्कोण है तो जल भी जाकर के चतुष्कोण आकार हो जाएगा जैसे आकार है क्षेत्र का ऐसे हो जाएगा तथा तेजस अंत कर तैजसम द्वारा निर्गत बाहर जाकर के घटादि विषय जा करके घटादी द्वारा निर्गत घटादि विषय घटादि विषय पर्यत जाते घट आदि विषयाकार हो जाएगा जैसे जलो जाकर के क्षेत्र हो जाता है ऐसे अंतकरण का परिणाम जो बाहर जाएगा वो भी हो जाएगा। विषय सरिणामो वृत्तिर उचित है ये जो परिणाम हुआ बाहर गया इसको वृत्ति कहा जाएगा टीका में तैजसम इति अने अति स्वच्छ विरल तैजस द्रव्यत सवित्री किरणवत शीघ्र प्रसर उपपत्ति गोदिता तैजस तो कहने का अर्थ तो अति स्वच्छ और विरल तैजस द्रव्य तो, तो केवल तैजस तो पंच, नहीं ये पंच अपीकृत पंच महाभूत है सवित्री सवित्रीकरणवत शीघ्र प्रसर उपपत्ति सवित्री सूर्य किरण जैसा शीघ्र चला जाता है ऐसे ही अपचीकृत होने से शीघ्र जाता है सवित्री किरण वो तो पंचीकृत है ये होने से और जाता है ननु स्थले अपि नुमितम जहाँ अनुमिति करते हैं वहाँ भी अंतकरण बनिया जाने से वृत्ति अवच्छि तद अवचिन्न अभेदा उत्तक तीव्याप्तम पूर्वपक्षी कहता है कि जब आप अनुमित करते हैं अंतकरण करण बनी देश को जाएगा अब पर्वत को जाता है तो बनि देश को जाएगा जाकर के वृत्ति अवचिन्न तो वृत्ति अवच्छि बन्ही अवच्छिन्न अभेद हो जाएंगे क्योंकि अंतकरण आपको जा रहा है पर्वत को तो जा रहा है तो बन्ही के पास भी जा रहे है जाने से अभेद हो जाएगा दोनों तो फिर उक्त प्रयोजक जो प्रमाण चैतन्य विषय चैतन्य एक होने से ज्ञान को प्रत्यक्ष कहना चाहिए यहाँ भी आपका प्रमाण चैतन्य गया पर्वत देश में विषय चैतन्य के साथ एक होने से उक्त प्रयोजक तत्र अति व्याप्तम ये अनुमिति है तो वहाँ भी प्रत्यक्ष का प्रयोजक रहेगा दोनों चैतन्य एक हो जाएंगे सिद्धांत कहता है कि मूल में न नहीं जाता है पर्वत देश को जाता है किंतु बन्ही देश को नहीं जाता है न नेश गमनम बेश चक्ष असंगिकार क्यों नहीं गया कहते चक्षु का संबंध नहीं हुआ बनी के साथ इसलिए जहाँ चक्षु का संबंध नहीं हुआ हुआ है वहाँकरण भी नहीं गया चक्ष तो इंद्रिय का अन्य अन्य इंद्रिय भी उसी प्रकार होते हैं है नु प्रत्यक्ष स्थले अपनी वृत्ति घटोर भेदा भिन्न उपाधिकमेय चैतन्योर भेदा अवश्य भाव उत प्रयोजक तथा अव्याप्त प्रत्यक्ष जहाँ होता है वहाँ वृत्ति और घट ये दोनों भिन्न हुए होने से भेदा भिन्न उपाधिक प्रमाण प्रमेय चैतन्य हो भेद अवश्य भाव अभी वृत्ति और घट वृत्ति अलग है घट अलग है इसलिए वृत्ति अवचिन्न चैतन्य अलग होगा घट अवचिन्न चैतन्य अलग होगा होने से ये दोनों चैतन्य एक हुए कैसे आप कहिए दोनों चैतन्य एक हो जाना तो एक होगा कैसे तो क्या हम घट के ऊपर और पट रख देंगे तो कह देने से अभी पट और घट दोनों एक हो जाएंगे। इसी प्रकार आप कहते वृत्ति गया घट के ऊपर जाने से ये दोनों कैसे हो जाएंगे? जायेंगे अवच्छिन्न चैतन्य अलग रहा और घट अवचिन्न चैतन्य अलग रहा ये दोनों एक ही कैसे हो जाएंगे? दो चैतन्य रहेगी तो एक नहीं होगा प्रमाण क्रमेय चैतन्य और भेद अवश्य भाव उक्त प्रयोजकम सत्र अव्याप्तम प्रयोजक है दोनों चैतन्य अभेद होना चाहिए भेद तो निश्चय रहे सिद्धांते मूल में उतर देता है अयम तो तो अयम स्थले इस प्रकार की प्रत्यक्ष होता है घटादेश घटादि हो गया विषय तदाकर वृत्ति हो गया प्रमाण ये दोनों एकत्र बहिरेत्र दोनों अवच्छेद दो तो एक देश में रहे तो चैतन्यम उभयावच्छिन्न ये दोनों अलग होकर के तब तक रहेंगे जब घट के ऊपर अज्ञान रहेगा जैसे ही वृत्ति जाकर के घट के ऊपर अज्ञान को हटा देगा वो भी घटा घटावच्छिन्न चैतन्य और ये भी वृत्ति अवचिन्न चैतन्य अभी दोनों का स्वरूप है चैतन्य तो चैतन्य चैतन्य एक हो जाएंगे जैसे एक जगह में हम कहते ना मतलब घटाव छिन्नर जलो और बालती अवचिन्नर जलो दोनों को एक कर देंगे तो एक कर देने से वो दोनों में भेद होने का और कोई कारण नहीं रहेगा जो उनका बीच में विभेदक था वो अज्ञान वो वृत्ति उसको हटा दिया हटा देने से वो भी चैतन्य है ये भी चैतन्य है अभी दोनों चैतन्य एक हो जाएंगे तो जैसे समावधान एकत्र एक दोनों उभय अवचिन्न च एक एक स्थान पर अगर दोनों अवचिन्न चैतन्य रहेंगे तब दोनों एक ही हो जाएंगे ठीक है चक्षकर्ष स्थले मनो निर्गमने सिद्धे सी तथा घटरादी तो सन्नीकर्ष स्थले का चक्षकर्ष अर्थात मनो निर्गमन जहाँ चक्षु का सन्निकर्ष होगा वहाँ मन जाएगा अच्छा आगे ठीक है हमें समान सह अवस्थान एक साथ दोनों रहे मूल में कहा समाना तद उभयावच्छिन्न घट आदि और तदा वृत्ति अर्थात घट उपहित चैतन्यम और वृत्तिपहित चैतन्यम यहाँ देखिये टीका आकार शब्द अलग कर अब तक तो अवच्छिन कहते थे अब उपहित तो कहते उपहित तो अर्थात जैसे कहते हैं कि पुष्प रक्त पुष्प उपहित तो स्फटिक इसको क्यों कहते, है? कहते हैं कहते हैं वास्तविक रक्त पुष्प और स्फटिकों का कोई संबंध है नहीं वो ही नहीं पाएगा इसी प्रकार घटक अभी चैतन्य का, का अवच्छेद बन ही नहीं पाएगा कोई संबंध नहीं होगा तो नहीं होने पर भी रक्त पुष्प स्फटिकों के पास रहने पर स्फटिको को रक्त कर देता है दिखा देता है तो ये उपाधि कहते हैं तो अभी अवच्छिन्न कहते थे अभी उपाधि कहते हैं अर्थात तो तात्पर्य है कि उपाधि कहना चैतन्य के लिए उपाधि कहना आगे टीका में पूर्व भी कहता है कि नीशेषण ओर इव उपाधियों एक देश भेद जनक विशेषण और उपाधि इसमें अंतर है विशेषण उपाधि उपलक्षण तीन अलग हैं विशेषण कहते हैं कार्य अन्वयित पहले कार्य अन्वयी होना है विद्यमान होना है और व्यावर्तक होगा इसको कहेंगे विशेषण जैसे कहेंगे कि रक्त पुष्प रक्त पुष्प श्वेत पुष्प से भिन्न है ये जो रक्त पुष्प में रक्त गुण है ये अगर हम पुष्प को ले जाएंगे उसके साथ रक्त गुण जाएगा? जाएगा इसको कहते हैं कार्य का अन्वयी और रक्त जब तक वो गुण पुष्प में रहेगा तभी तक दूसरों से व्यावर्तन करेगा कार्य का अन्वयी होगा और विद्यमान होगा कार्यान्वयित सति विद्यमान सती व्यावर्तक ये विशेषण यह विशेषण। कार्यामानीकम कार्य के साथ जाएगा और विद्यमान होगा तो तभी जा करके व्यावर्तक कर बनेगा कार्यान्वित सती विद्यमान सती व्यावर्तकम जब हम स्फटिक के पास रक्त पुष्प को रखेंगे ये व्यावर्तक है पुष्प और होने विद्यमान होने से व्यावर्तक होगा ना अविद्यमान होने से होगा विद्यमान तो विद्यमान तो सती व्यावर्तक हुआ किंतु जब हम स्फटिको को ले जाएंगे तो, जाएगा? तो सती कार्याला तो था कार्य अन्वित सती ये कार्य अनुत कार्य सती विद्यमान सती व्यावर्तकम ये हो जाएगा उपाधि उपाधि कार्य के साथ जाएगा नहीं किंतु तो उसको विद्यमान होना पड़ेगा विद्यमान नहीं है तो वो व्यावर्तन नहीं करेगा और जो उपलक्षण होता है उपलक्षण कहते हैं काकवत देव दत्त्य तो जब काक गृह और का चला जाएगा तो गृह रहेगा नहीं रहेगा रहेगा कार्य के साथ अनु नहीं है काका और का चला जाने के बाद भी गृह पता चलेगा नहीं चलता है चलता है एक बार देख लिया तो गृह जानता है तो यहाँ होता है कार्य के साथ अनु भी नहीं है कार्य नन्वय के सूटी कार्य अनु ते सूटी अविद्य मान रहे अथवा काक नहीं रहने पर भी अविद्य मे बाकी दो विद्यमान होना पड़ेगा उपलक्षण में यह अधिक है अविद्यमान अपी अविद्य सती नहीं अविद्य मान अपी नहीं रहने पर भी रहेगा तो ठीक है नहीं रहेगा तो ठीक है कार्य अन्य विद्या अविद्यमानत्व मानव ना ना कार्य अन्य सती अविद्य मान अपी वक्त कार्य के साथ जाएगा नहीं और विद्यमान हो सकता है नहीं भी हो सकता है ये उपलक्षण ये तीनों में अलग है अभी यहाँ चैतन्य के लिए उपाधि है पूर्व पक्षी कह रहे कि विशेषण लिव उपाधि और एक देश कर विशेषण उसका जो भेद का अंश है वो उसके साथ सर्वदा रहेगा ही रहेगा तो विशेषण जहां रहेगा वो भेद को होगा ही होगा तो इसलिए पूर्व पक्ष कहते हैं विशेषण जैसा एक देश में रहने पर भी भेदक होगा इसी प्रकार उपाधि भी एक देश में रहने पर भी भेदक हो विशेषण उपाधि और एक देश स्थिति भेद जनक कथम उपहित चैतन्य एक उपहित चैतन्य दोनों के द्वारा उपहित हुआ चैतन्य एक घटा उपोहित चैतन्य और एक तो हो गया वृद्धि उपहित चैतन्य ये दोनों चैतन्य कैसे एक हो जाएंगे सिद्धांत कहते हैं उपाधि और भिन्न देशस्थत्वेन एवो भेद जनक उपाधि भिन्न देश में रहेगा तभी जाकर के भेदजनक होगा दो उपाधि अगर एक स्थान पर रह जाएंगे वो भेदजनक नहीं हो पाएगा क्योंकि उपाधि कार्य का अंश नहीं है दूर में रहने वाला है अभी दोनों उपाधि एक जगह में रह जाएंगे अर्थात जहां लाल पुष्प है उसी के पास ही एक है आप हरा पुष्प रख देंगे अभी ये दोनों मिल करके ऐसा एक रंग बना के उस फटिक में छोड़ेंगे अलग अलग नहीं कर पाएंगे किन्तु अगर आप मान लीजिए की लाल और हरा ये दोनों विशेषण बनेंगे तब क्या होगा जहां लाल रहेगा वहां हरा नहीं रहेगा जहां हरा रहेगा वहां लाल नहीं रहेगा और दोनों को मिला जाएगा वो तो कहेंगे तो चित्रवर्ण हो गया लाल हरा नहीं रहेगा तो अभी क्या हुआ? ये उपाधि दोनों अगर एक स्थान पर रहे वो कार्य से दूर में रहते हैं दोनों रह करके अभी उस स्फटिकों को दो अलग अलग नहीं कर पाएंगे स्फटिका तो एक ही दिखेगा कैसे चित्रित तो वर्ण वाला ही दिखेगा तो नहीं होगा अगर आप ये उपाधि दोनों को अलग अलग पार्श्व में रखेंगे ये पार्श्व में लाल रखेंगे वो पार्श्व में हरा रखेंगे तब हो सकता है कि आप स्फिको को ये साइड से देखने से लाल दिखेगा वो साइड से देखने से हरा दिखेगा दोनों को अगर एक जगह में रख देंगे तब तो वो किसी प्रकार के और नहीं करवा पाएगा ठीक है उपाधियों भिन्न देश एव भेदजनक न तो विशेषण विशेषण कार्यान्वयी होते हैं कार्य के साथ चलेंगे तो विशेषण तो स्वरूप खाली विद्यमान हो जाए चाहे भिन्न देश हो चाहे समान देश हो उनको कोई मतलब नहीं है स्वरूपेण अपि स्वरूप अर्थात भिन्न देश उनको आवश्यक नहीं है तो विशेषण रि स्वरूपेण अभी इतिहास है नूपेण अभी भेद जनकत्व विशेषण जैसा होते हैं उपाधि ऐसे नहीं होते हैं अधिक जरूरत है कि भिन्न मूल में भेदः भेद अजनक विभाजक तो है अंतकरण वृद्धि और घट ये चैतन्य का विभाजक तो है कि भेद अजनक अगर ये दोनों विभाजक तो एक स्थान पर रह जाएंगे भेद का तो होंगे ये दोनों उपाधि हैं उपाधि अगर एक स्थान पर रह जाएंगे तो फिर भेद का जनक तो नहीं होंगे भेद नहीं करवा पाएंगे विशेषण किन्तु ऐसा नहीं है विशेषण तो जहाँ रहेगा उतना देश कार्य तो अपने अख्तियार में ही रखेगा जितने अंश में रक्त रहेगा स्फोटिकों को उतने अंशो को रक्त करेगा टीका में भिन्न भेद देश एक होता है उपाधि एक होता है उपधेय उपधेय हो गया स्फोटिक उपाधि हो गया पुष्प तो उपधेय का भेद अथवा उपधेय का अभेद अभी कहते हैं भिन्न देश सोने से ही उपधेय का भेद होते हैं उपाधि भिन्न देश न उपधेय भेद प्रयोजक होते हैं उपाधि एक देश हो जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे भिन्न well... so... right. देश न उपधेय भेद प्रयोजक अपी दोनों उपाधि जब एक देश हो जाएंगे तो भेद का प्रयोजक नहीं हो पाएंगे अभी सिद्धांत क्या कहा भेद का प्रयोजक उपाधि तब होंगे जब भिन्न देश रहेगा उसमें पूर्व कहता है नाघव स्वरूपेण एवं भेद जनक उपाधियों विशेषण स्वरूपेण भेद इसी प्रकार उपाधि भी स्वरूपेण भेद हो जाए आप एक है जोड़ते हैं उसमें विशेषण भिन्न देश स्तत्व ये होना चाहिए ये गौरव होता है शरीरकृत गौरव हुआ लाघवत खाली इतना मान लीजिए कि उपाधि होगा तो ये भेदजनक होगा दो अलग अलग उपाधि हुआ तो ये भेदजनक तो हो ही जाएगा भिन्न तो ये उसमें और क्यों गौरव बढ़ाते हैं है मूल में सिद्धांत लेता है अतएव मठान्तरवर्ती घटावचिन्न आकाशो न मठावचिन्न आकाशाद ये सब वेदांत का सिद्धांत है तो पहले एक सिद्धांत हुआ कि विषय व वच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य एक होने से ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे और पहले एक सिद्धांत आया था जब तक विषय एक है तदाकर धारावाहिक ज्ञान एकम है वो ये इस वेदांत का सिद्धांत है धारावाहिक ज्ञान में अलग अलग ज्ञान जैसे नया आई कहेंगे तृतीय क्षण ध्वस प्रतियोगित्व ज्ञान तृतीय क्षण में नाश हो जाएगा फिर नूतन ज्ञान होगा सिद्धांत कहते हैं धारावाहिक ऐसे नहीं ज्ञान है निन्न एक -एक नहीं है घट के अंदर मठ ए, के अंदर घट हो गया ये दोनों आकाशो अलग नहीं है तो इसी प्रकार की व्यापक परमात्मा में जीवात्मा एक रह करके दूसरे लोग कहेंगे मम्मी वीव लोग मेरा अंश है अंश होने से भिन्न हो जाएगा सिद्धांत कहेंगे भिन्न हो नहीं पाएगा क्योंकि पूर्ण का अंदर में जो अंश है रहेगा उसी से भिन्न हो नहीं पाएगा ये उनका सिद्धांत है सिद्धांत का मठा अंतर्वती अवचिन्न आकाशो घटा मठा अंतर्वती घटा अवच्छिन्न अंदर में घट है आकाश मठावीना आकाश से न बीते भिन्न नहीं होगा ठीक है में एक देश स्थितत्वेन न और भेद अजनकवाद एवं दोनों उपाधि एक जगह में हो गए जहाँ घट है वहाँ मठ भी है तो दोनों उपाधि एक जगह में हो जाने से वो जो उपधेय होगा वो भिन्न नहीं हो पाएगा अगर आप घट को दूर में रखेंगे मटके अंदर से लौटा करके कहेंगे तब दोनों कैसा अलग जाएंगे एक देश होने से उपाधि नहीं होंगे एवं प्रामाणिक गौरवम न दाव तो पूर्व पक्षी था भिन्न देशस्थो, भिन्न देशम यह आप विशेषण दे रहे हैं तो ये गौरव दोष हो रहा है सिद्धां कहता है कि ये प्रामाणिक होने पर गौरव दोषा वहन लाघव देखा है लाघव होने से खाली आप उपाधि को ही भेद प्रयोजक मान लीजिए विशेषण जैसे फलितम तथा तीन बजे तक पाठ करना है ना ओ शरम शरा भाष्यो न ईश्वर पुराश्मीकि यहाय